अमृतमाणी अध्याय बीस श्री कृष्ण के दिव्य अनुभवों का निज मुक् कथित विवरण पूर्वायुष्य के अनुभव नौ सौ बहत्तर किशोरवय में अध्ययन में मन न लगाने के कारण अपने बड़े भाई द्वारा किए गए तिरस्कार के उत्तर में श्री कृष्ण ने कहा था मैं दाल रोटी प्राप्त करने वाली विद्या नहीं सीखना चाहता मैं तो ऐसी विद्या सीखना चाहता हूं जिससे ज्ञान का उदय होकर मनुष्य वास्तव में कृतार्थ हो जाता है नौ सौ श्री राम कृष्ण की साधना की प्रारंभिक अवस्था में एक दिन उनके भांजे हृदय ने उन्हें रात्रि के समय निर्जन जंगल में वस्त्र तथा यज्ञोपवीत उतार कर नग्न हो ध्यान करते हुए देखा उसके पूछने पर कि वस्त्र तथा यज्ञोपवीत को उतार डालने का क्या कारण है श्री रामकृष्ण ने उत्तर दिया इस तरह पाशमुक्त होकर ध्यान करना चाहिए जन्म से ही मनुष्य घृणा डज् कुल शील भय मान जाति तथा अभिमान इन अष्ट पाशों द्वारा आबद्ध रहता है यज्ञोपवीत भी मैं ब्रह्म हूँ सबसे श्रेष्ठ हूँ इस प्रकार के अभिमान का चिन्ह है यह भी एक पास ही है माँ को पुकारना हो तो इन सब पासों को त्याग कर एकाग्र चित्त से पुकारना चाहिए नौ उस समय जगजननी के दर्शन के लिए श्री रामकृष्ण इतने व्याकुल हो गए थे कि उसके बिना उनका जीवन असह्य हो उठा था एक दिन वे इस जीवन का अंत करने ही जा रहे थे कि उसी समय सहसा उन्हें जगत जननी के दर्शन हुए इस दर्शन का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा घर द्वार मंदिर सब जाने कहाँ विलुप्त हो गए मानो कहीं कुछ भी नहीं रहा एक असीम अनंत चेतन ज्योति समुद्र दिखाई देने लगा जिधर जहाँ तक देखता उधर ही चारों ओर से उसकी उज्जवल तरंग राशियाँ जोरों से गरजती हुई मुझे ग्रस्त करने के लिए प्रचंड वेग के साथ बड़ी बड़ी आती दिखाई देती देखते ही देखते वे मेरे ऊपर आ पड़ी और क्षण भर में उन्होंने मुझे न जाने कहाँ डुबो दिया मैं हाँफसा तथा गोते खाता हुआ अचेत होकर गिर पड़ा इसी प्रसंग का वर्णन करते हुए किसी दूसरे समय उन्होंने कहा था सहसा माँ का अद्भुत दर्शन पाकर मैं बेसूद होकर गिर पड़ा उसके बाद क्या हुआ वह दिन तथा दूसरा दिन किस तरह बीता मैं कुछ भी नहीं जान पाया किंतु मेरे हृदय में ऐसा एक घनीभूत आनंद का स्रोत प्रवाहित हो रहा था जिसका मुझे पहले कभी अनुभव नहीं हुआ था मुझे माँ के प्रकाश की साक्षात उपलब्धि हो रही थी नौ इस दर्शन के पश्चात श्री जगदम्बा के चिन्मय रूप के सतत अबाधित अविरत अभी दर्शन पाने के निमित्त श्री कृष्ण के मन में निरंतर व्याकुल क्रंदन का प्रादुर्भाव हुआ समय समय पर जब यह भाव आध्यात्म अत्यधिक तीब्र हो उठता तब वे यातना से छट पटाते हुए धरती पर लौटकर इस तरह जोरों से रोने लगते कि चारों ओर लोगों की भीड़ लग जाती अपने उस समय की मानसिक स्थिति का वर्णन करते हुए श्री रामकृष्ण ने कहा है चारों ओर लोगों के खड़े रहने पर भी मुझे वे छाया या चित्र में अंकित मूर्ति की भांति अवास्तविक प्रतीत होते थे तथा इसलिए मेरे मन में तनिक भी लज्जा या संकोच उत्पन्न नहीं होता था इस प्रकार की असहनीय यातना से कभी कभी मैं बाह्य ज्ञान रहित हो जाता तथा उसके बाद ही मुझे माँ की वर अभयदायनी चिन्मयी मूर्ति के दर्शन होते मैं देखता कि वह मूर्ति हंस रही है बातचीत कर रही है तथा तरह तरह से मुझे सांत्वना और शिक्षा दे रही है नौ स्वयं की उस समय की अवस्था का वर्णन करते हुए श्री रामकृष्ण ने कहा है शरीर के संस्कार की ओर बिल्कुल ध्यान न रहने के कारण उस समय सिर के केस बढ़कर धूल मिट्टी लगकर अपने आप उनकी जटा बन गई थी ध्यान करने के लिए बैठने पर मन की एकाग्रता के कारण देह स्थानों की भांति इस प्रकार अचल हो जाती थी कि चिड़िया उसे जड़ वस्तु समझकर कर सिर पर बैठी रहती तथा केशों में लिप्टी धूल को चोच से कुरेद कुरेद कर उसमें अनाज के दाने ढुढ़ा करती फिर कभी कभी भगवत विरह में अधीर होकर मैं धरती पर मुंह को इस तरह रगड़ने लगता कि मुंह छीलकर जगह जगह खून निकलने लगता इस प्रकार उस समय ध्यान भजन प्रार्थना आत्मनिवेदन आदमी मेरा सारा दिन किस तरह से निकल जाता इसका मुझे होश ही नहीं रहता था फिर जब संध्या हो जाती और चारों ओर से शंख घंटों की ध्वनि होने लगती तब ध्यान में आता दिन डूब गया और एक दिन व्यर्थ चला गया माँ के दर्शन नहीं मिले तब तीब्र क्षोभ से मेरे प्राण ऐसे व्याकुल हो उठते कि फिर मुझसे शांत नहीं रह जाता है मैं पहाड़ पछाड़ खाकर धरती पर गिर पड़ता और माँ अब भी दर्शन नहीं दिए कहकर आरतनाद कर रोते हुए यातना से छटपटाने लगता मेरा रुदन चारों ओर गूंज गुण, गूंजा करता लोग कहते पेट में सूर का दर्द उठ रहा है इसीलिए इतना रो रहा है नौ विवाह के पश्चात दक्षिणेश्वर लौट आने के बाद शीघ्र ही श्री रामकृष्ण के पहले की डिम्ब्योन्द अवस्था फिर लौट आई तत्कालीन दिव्योन्माद अवस्था के बारे में उन्होंने कहा है साधारण जीवों के शरीर मन में आध्यात्मिक भावों की प्रबलता के कारण वैसा तो दूर रहे यदि उसका चतुर्थांश भी उथल पुथल उत्पन्न हो जाए तो शरीर तत्काल नष्ट हो जाता है दिन रात में अधिकांश समय माँ के किसी न किसी प्रकार के दर्शना मैं उसी में भूला रहता था इसी से मेरी रक्षा हो सकी अन्यथा अपनी ओर दिखाते हुए इस चोले का टीका रहना असंभव था इस समय से लेकर लगातार छ वर्ष तक रंगमाचमात्र भी नींद नहीं हुई नेत्र पलक शून्य बन गया बीच बीच में प्रयत्न करने पर भी पलक बंद नहीं कर पाता था कितना समय बीता इसकी सुझ नहीं रहती थी तथा तो अपने शरीर रक्षा की बात प्राय भूल ही गया था शरीर की ओर जब कभी थोड़ा बहुत ध्यान जाता तब उसकी दशा देख अत्यंत भय उत्पन्न होता सोचता क्या मैं पागल हो तो नहीं हो चला हूँ दर्पण के सामने खड़ा हो आँख में उँगुली डाल कर देखा करता कि ऐसा करने पर पलकें गिरती है या नहीं किंतु इतने पर भी आंखें पर्वत पलक शून्य ही बनी रहती मैं भय से रो पड़ता और माँ से कहता माँ तुझे पुकारने और तुझ पर एकांत विश्वास के साथ निर्भर होने का यही फल निकला तूने मेरे शरीर में यह भयंकर रोग दे दिया फिर दूसरे ही क्षण कहता जो होना है हो शरीर चाहे तो छूट जाए परंतु तू मुझे न छोड़ना मुझे दर्शन दे मुझ पर कृपा कर माँ मैंने तेरे चरण कमलों में एकांत शरण ली है तेरे बिना मेरी दूसरी कोई भी गति नहीं है इस प्रकार रोते रोते मन फिर अद्भुत उत्साह से पूर्ण हो उठता तब शरीर अत्यंत तुच्छ हेय प्रतीत होता तथा माँ के दर्शन पाकर और अभयवाणी सुनकर मैं आश्वस्त हो जाता नौ सौ प्रथम अवस्था में श्री कृष्ण का शुद्ध मन ही उनका प्रथम गुरु था इस विषय में श्री कृष्ण ने कहा है देखने में मेरे ही जैसा एक युवक सन्यासी मेरे भीतर से जब चाहे तब बाहर निकलकर मुझे सब विषय में उपदेश दिया करता था उसके इस प्रकार बाहर निकलने पर मुझ में कभी तो किंचित बाह्य ज्ञान बना रहता फिर कभी वह पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाता और मैं जड़ की तरह निश्चेष्ट पड़ा रहकर केवल उसी की गतिविधियों को देखता तथा बातों को सुनता रहता उसके मुख से जो कुछ सुना था ब्राह्मणी तोतापुरी आदि ने आकर मुझे पुनः उन्हीं तत्वों का उपदेश दिया उसके निकट मैंने जो जाना था वही उन, वही उन्होंने फिर बताया